भाष्यार्थ अध्याय बलम इस मंत्र का उपदेश बलम प्रपद्ये सबला श्याम प्रपद्ये स्व इव रो विधूय पाप चंद्र इव राहोर्मुखा प्रमुद्य धुवा शरीरमकता संभवा संभवा मैं स्याम ब्रह्म से से सबल सबल को को प्राप्त हूं, और सबल से को प्राप्त और जिस प्रकार रोए झाड़कर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार मैं पापों को झाड़कर तथा राहु के मुख से निकले हुए चंद्रमा के समान शरीर को त्याग कर कृत कृत्त्यो अकृत नित्य ब्रह्मलोको प्राप्त होता ब्रह्मलोको प्राप्त होता हूं। मंत्राम नायह श्याम छबल प्रपद्य जपार्थस्य ध्यानार्थो वा व्यामो गंभीर वर्ण श्याम इव श्यामो हादम तद धारद ब्रह्म ध्यानेन ध्यान तस्मा छबल सबलम सबलो सबलोरण मिश्रवाद्रह्मलोक सालबलम तम त्रह्मलोक सबल प्रपद्ये मनसा शरीरपाता दूर्धम गचेय जस्माद सबला ब्रह्म लोकान्नाम व्याकरणा श्याम त्रृप्ये हाद प्रपन्नोस्मृत्यभिप्राया हा। अतमेव प्रकृतिस्व सबल प्रपद्य श्याल प्रपद्य इत्यादि मंत्र पवित्र करने वाला है और जब अथवा ध्यान के लिए है श्याम यह गंभीर वर्ण है हृदयस्थ ब्रह्म अत्यंत दुर्गम होने के कारण श्याम वर्ण के समान श्याम है उस हृदयस्थ ब्रह्म को जानकर ध्यान के द्वारा उस श्याम ब्रह्म से सबल ब्रह्म को जो सबल के समान सबल है क्योंकि ब्रह्मलोक अरण्यादि अनेक कामनाओं से युक्त है इसलिए उसकी सबलता है इस सबल ब्रह्मलोक को मन से शरीरपात के पश्चात प्राप्त हूँ जाऊँ क्योंकि मैं नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए सबल ब्रह्मलोक से श्याम हार्द्रभाव को प्राप्त हूँ ऐसा इसका अभिप्राय है अतः तात्पर्य यह है कि मैं उस अपने प्रकृत स्वरूप सबल आत्मा को प्राप्त हूँ कथम सबल प्रपद्ये इत्यत्यते अश्व इव स्वामी लोमा विधूय कंपन श्रम पांस्वादी चोम रोमतोपनीय यथा निर्मलो ब्रह्म पापम हाद्रब्रह्मन विधूय पाप धर्माधर्माख्यम चंद्रइव राहुग्रस्तोर्मुखा प्रमुद्य भास्वरा बहती यहाँ भूत प्रहाय शरीर सर्वान अर्थ्रम विधव ध्यान कृतात्मा कृता कृत्या, अभी मैं सबल ब्रह्मलोक को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ जिस प्रकार अश्व अपने रोए हिलाकर अर्थात रोम कंपन के द्वारा श्रम और धूल आदि दूर करके जैसे निर्मल हो जाता है उसी प्रकार हार्द्य ब्रह्म के ज्ञान से धर्माधर्म रूप पाप को झाड़कर तथा राहु राहुग्रस्त चंद्रमा के समान जिस प्रकार की वह राहु के मुख से निकलकर कर प्रकाशमान हो जाता है उसी प्रकार संपूर्ण अनर्थों के आश्रयभूत शरीर को त्याग कर इस लोक में ही ध्यान द्वारा कृतात्मा कृतिकृत्य हो अकृत नृत्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ ब्रह्मलोकम अभी संभवा में इसकी दुरुक्ति मंत्र की समाप्ति के लिए है ये छांदो्योपनषद अष्टमाध्याए तयोदशाष्यम संपूर्ण